नायक रस विनायक रस मोहन रस ललित श्री राधा रमन देव की असीम कृपाशु हम सभी भक्तगण रसिक गण अचुत प्रिया जी के इस जन्म दिवस के महोत्सव पर देखो उत्सव महोत्सव इस वजह से कह रहा हूं क्योंकि यहाँ पर ठाकुर के नाम की चर्चा और संकीर्तन हो रहा है हम सब उसी महोत्सव में यहा समुपस्थित हुए हैं अभी बड़े बढ़िया संकीर्तन चल रहे थे श्री, नाम के। श्री विशा हमारी विशाखा अनुरागिनी जी ने बड़ा प्यारा एक यहाँ पर अभी भाव गाया और उस भाव में एक अंतरा जो था वह यह था जहां श्री राधा जू के के संग रमण करो प्यारे प्यारे वो जी के किनारे जो कुंज है वहीं वहीं पर वहीं पे हमको बसा लो तो कोई बात बने बड़ी प्यारी थी हमें वृंदावन की याद दिला दी और यह भी ध्यान दिया, दिला दिया हम सबका देह क्या है हम सबका गोल क्या है हा? देखो ठाकुर जी तो वैसे सब सत्य है सत्य सत्य सत्य सत्य, सत्य। कितनी नौ बार तो सत्य देवताओं ने कह दिया जब स्तुति करी थी भगवान श्री कृष्ण की भागवत के अंदर भागवत की शुरुआत ही सत्यम परम धीम क्योंकि ठाकुर एकमात्र सत्य है इसके अलावा दूसरा कोई सत्य है ही नहीं है कभी वो झूठ नहीं बोलता है परंतु दो बार वह झूठा सिद्ध हुआ है शास्त्रों के आधार पर दो बार उसने दो बार प्रतिज्ञा ली थी और दोनों बार अपनी प्रतिज्ञाओं से उसने अपनी प्रतिज्ञाओं को पूरा नहीं करा एक जो प्रतिज्ञा जब तोड़ी तो उस बारे में उसने कहीं पर भी बात नहीं करी की तोड़ी है वह परंतु जब दूसरी बार प्रतिग्या टूटी तो उसने कान हाथ जोड़ के कही कि हाजी मेरी प्रतिज्ञा टूट चुकी है ये भगवान श्री कृष्ण जो सत्य है जो हमेशा सत्य संकल्प जिनका नाम है आ, सतस्य जोनी है वह ठाकुर दो बार इसने प्रतिज्ञा ली सत्य संकल्प लिया कि जो मैं बोल रहा हूं वह मैं करूंगा पर दो बार इन्होंने ऐसा करा कि करने के बाद कर नहीं पाए अपनी बात को पूरा नहीं कर पाए यह ठाकुर बात का नहीं है पूरा पहला जब महाभारत होनी थी तब ठाकुर जी ने प्रण ले लिया कि मैं कोई शस्त्र नहीं उठाऊंगा भीष्म पिता को पता चली अच्छा शस्त्र नहीं उठाएगा ऐसा कैसे है सके लाओ हम भी प्रतिज्ञा ले तो शस्त्र उठवा के रहेंगे आप सब उस महाभारत की लीला को भली भांति जानो बताने की जरूरत ना ठाकुर जी ने शस्त्र ना उठाने का प्रण करा था तो भी शस्त्र पहिए को उठा लिया रथ के पहिए को उठा लिया और उसको उठाकर भीष्म पितामह को वह रूप के दर्शन करा दिए उस क्रोध में जैसे ठाकुर कैसे दिखते हैं हाँ, ठाकुर की वह छवि जो यशोदा माँ ने देखी थी जब ठाकुर जी को अपने पयोधरों से पान करा रही थी और तभी दूध उबलने लगा और यशोदा माँ कृष्ण को वहीं पर छोड़ के सीधे भागी उस दूध को बचाने के लिए तब ठाकुर जी गुस्सा हुए थे और यह कथा जो थी यह भीष्म पितामह महा बरसों से सुनते हुए आ रहे थे कन्हैया ऐसा है जब उस गुस्सा होता है तो रक्त बिंब जैसे उसके जो ओस्ट होते हैं वे फड़फड़ाते हैं और वह गुस्से में आते हुए तांडव करने लगता है अपनी छड़ी को उठा लिया छड़ी को उठाकर जा जा के जितने भी दही दूध माखन के पात्र रखे हुए थे सब को जाके फोड़ के आ गया भीष्म को लगा की वह छवि जो यशोदा माँ को बड़ी प्यारी लगी थी आ, बोले उस छवि के मुझे दर्शन करने हैं भीष्म पिता महा महाराज प्रतिज्ञा ले ली अब चाहे कुछ भी हो जाए इनको इतना रुला दूंगा कि इन्हें वह क्रोध करके दिखाना पड़ेगा कि वह क्रोध करके दिखाएंगे तो मुझे उस झांकी के दर्शन हो जाएंगे जो यशोदा मैया को हुए थे तो एक भक्त जो है ज्ञानी भक्त जो है वह ठाकुर जी का क्रोध मांग रहा है ज्ञानी भक्त है ना भी मानते हैं जब ठाकुर का पसीना निकलता है तो कहते हैं नौना निकलता है क्या ठाकुर जी को भूख लगती है तो कहते हैं अरे किस को उल्लू बनाते हो भगवान को भूख लगती है क्या भगवान का स्वरूप तो सच्चिदानंद स्वरूप है उसको भूख लगेगी हा? हम जैसे हार्ड मास के व्यक्ति है आज जो रक्त से बने हुए हैं, हैं, हमको भूख लगेगी, हमें चाहिए चाहिए। खाना खाना ठाकुर को थोड़ी ना खाना चाहिए। तो पितामह ज्ञानी भक्त ज्ञान मिश्रता भक्ति है उनके अंदर जैसे पहले कर्मयोग कर्म की भक्ति करो कर्मयोग करो कर्मयोग के बाद ज्ञान योग पे जाओ ज्ञान योग के बाद जाके फिर भक्तियों की शुरुआत होती है पहले कर्म मिश्रिता भक्ति आती है फिर ज्ञान मिश्रिता भक्ति आती है फिर उसके बाद भक्तियों में पाँच रतियाँ हमारे षठ संदर्भ के अंदर कही गई है तब उसमें भक्तियां चालू होती हैं फिर वो दास से सक्य वातसल्य होते हुए आखिरी माधुर्य पर जाके पहुंचती है तो ये ज्ञानी ज्ञान मिश्रिता भक्त है इनके अंदर अकल में बुद्धि में ये घुसा हुआ है ये परम ब्रह्म परमात्मा है हाँ। ये अगर गुस्सा भी करते हैं तो ये नौटंकी होती है असलियत में गुस्सा नहीं है परंतु भीष्म पितामह ने मान लिया मुझे तो असली वाली गुस्सा देखनी है माँ को जो गुस्सा करी होगी वो नौटंकी वाली होगी पर मुझे तो असली असली वाली गुस्सा देखनी है इनकी ठाकुर जी ने अपने प्रण को तोड़ दिया ये जो भाव था ज्ञानी भक्त का था परतु माधुर भक्ता जो गोपिया थी वो बोली ये ठाकुर बड़ा सत्य सत्य सत्य सत्य करे परंतु है तो बहुत झूठो किसी काम को ना आए हमेशा झूठ बोलते रहे बोले जा और जाने सत्य संकल्प लियो है तो बोले जाके सत्य संकल्प को भी हम तोड़ देंगे चैतन्य चरितमृत के अंदर इसकी चर्चा है चैतन्य चरितमृत के अंदर इस बात को कहते हैं एक आचे जे हा कृष्ण तारे भोजे तो से हैलो गोपीर भोजने, श्री मुख वोचने भगवान श्री कृष्ण ने गीता के अंदर कहा है जिस भाव से तुम तो मुझे भजोगे उस भाव से मैं तुमको भजूंगा यही कहा है वही भगवान श्री कृष्ण रास्क में स्कंद के में के अध्याय स्वयं कहते हैं हैं क्या कह रहे हैं? ना हम स्वसाधु कृत्यम जन दुर्जर घे श्रंखला संवृश्चया तुम साधु न गोपियों से कहते हैं हे गोपियों मैं तुम्हारे हाथ जोड़ता हूँ तुम्हारे पैरों में पड़ता हूँ तुम मुझसे जितना प्रेम करती हो और तुम प्रेम के लिए अपने घर गृहस्थी को छोड़ मेरे पास आ गई देखो ये कहते हैं कि बड़े बड़े साधु जिनको नहीं छोड़ पाते हैं क्या है कि हम किसी जब भजन को करते हैं तो कई बार ऐसा होता है कि जब भजन करते हैं तो बड़े हम उस भजन के अहंकार में इतने आ जाते हैं कि ये भजन इतना मुख्य हम अपने मान लेते हैं कि भगवान भी आ जाए तो हमको देखते नहीं है शास्त्र के अंदर विधान है कि जब गुरु आए शास्त्र के अंदर विधान है जब, जब वैष्णव तुम्हारे घर पर आए या जहा पूजा कर रहे हो उस स्थान पर जब कोई वैष्णव कोई आ, रसिक संत साधु कोई भी आए उस समय पर अपने उस भजन को वहां पर रख दो छोड़ दो और क्योंकि वह भगवत स्वरूप है वह भगवान का से का अभिन्न अंग है वह स्वयं साक्षात भगवान है उनको सबसे पहले प्रणाम करो तब प्रणाम करने के बाद आज्ञा लेकर फिर अपना भजन करना चाहिए पर होता क्या है वो जी हम तो भजन कर रहे हैं पहले हो जाएगा उसके बाद बात करेंगे हम बीच में नहीं बोलेंगे प्रहलाद महाराज जब नारद जी उनसे मिलने के लिए आए थे कथा पुराणों के अंदर हम कई बार इस कथा को कर भी चुके हैं आए थे और आने के बाद नारद देव से कह दिया आप बैठ जाइए अभी जरा राजा जो प्रहलाद है अभी भजन कर रहे हैं वो जब हो जाएगा तब मिलेंगे इतनी देर में अपराध बन गया वैष्णव अपराध हो गया वैष्णव अपराध हो गया तभी ठाकुर जी सामने पूजा करते करते ये भाव आ गया अरे मैं किसकी पूजा कर रहा हूँ मैं तो असुर कुल से हूँ ये तो मेरे शत्रु हैं और इनके कारण मेरे ताऊ जी मर गए मेरे पिताजी मर गए मेरी बुआ जी मर गई अरे इनसे तो युद्ध करके इनको हराना चाहिए तब युद्ध करने के लिए भद्रिकाश्रम चले गए फिर बाद में जाके ठाकुर कृपा से उन्हें अनुभूति प्राप्त हुई कि मैंने तो गलती कर दी थी श्रीमद् भागवत के अंदर भी जब मथुरा के ब्राह्मण यज्ञ करने वाले हैं अग्निहोत्री हैं वह बैठे हुए हैं यज्ञ कर रहे हैं ठाकुर जी उनके घर के बाहर आके कह रहे हैं कि भैया हमें भूख लग रही है हमें प्यास लग रही है परंतु ऐ हम बीच में मत बोलो यहाँ पर बीच में मत आओ बाद में बात बात बाद बाद में बाद में जय जय श्री राधे बीच में मत आओ अभी कुछ बोलो नहीं अभी हम यहाँ पे काम कर रहे हैं यहाँ पे अभी यज्ञ कर रहे हैं ठाकुर आ चुका है परंतु तुम अपने नियम को नहीं छोड़ पा रहे हो हाँ तुम अपने बंधनों को नहीं छोड़ पा रहे हो अरे मैं पहले पूजा कर लू पहले यह कर लू पहले वो कर लू हाँ महाराज ठाकुर उनको मिल नहीं पाए और उनकी पत्निया को वहां पर प्राप्त तो हो गए सब यज्ञ पत्नियों को प्राप्त तो हो गए तो यहाँ भगवान श्री कृष्ण कहते हैं कि साधु के पास एक उसका अहंकार होता है उसका भजन और कभी कभी उसका भजन भी उसके लिए बेड़ियों के समान हो जाता है कि ठाकुर उसको बुलाए उसके बाद भी अरे नहीं मेरे पास तो बहुत भजन है कहाँ जा पाऊंगा क्या कर पाऊंगा नहीं नहीं मैं अपने घर पर रहूंगा बहुत सारे आप साधुओं को देखोगे हाँ कहीं आते जाते नहीं है नहीं मैं अपना पहले भजन देखू उसके बाद करूंगा तो ठाकुर जी कहते हैं कि तुम गोपियों जब मैंने अपनी बांसुरी को बजाया तुम घर घर गृहस्थी गर, गर के कार्यों में लगी हुई थी तुम सब कुछ छोड़ मेरे पास आ गईं फिर तो कहते हैं यामा भजन दुर्जर गेह श्रंखला बोले मैं जन्म जन्म से तुम्हारा ऋणी हूं और ये तुम घर बाहर छोड़ के मेरे पास आई हुई हो उससे मैं ऋणी बन चुका हूं हाँ मैं ऋणी बन चुका हूं और मैं अब मैं हूं तो अमर और अमर होके मैं अगर अनंत काल तक अनंत कालों तक तुम्हारे इस ऋण से उण होने की कोशिश करूं तुमको प्रेम देकर तो भी मैं उण नहीं हो सकता फिर कहते हैं ठाकुर जी परंतु गोपियों तुम्हारा स्वभाव तो बड़ा प्रेम देने वाला है बड़ा सौम्य स्वभाव है तुम मुझे क्षमा भी कर दो बोले अरे कोई नहीं नंद का ही तो लड़का है अपने ही तो घर को है कोई ना है, पहले तो जाके दिखा दियो कितन झूठ बोले हुं? और बाकी बात अब कोई नहीं अब क्षमा भी कर दो घर की बात है घर के अंदर ही निपट जाए दूसरों को क्या बतानी तो कृष्ण बोले तुम्हारे अंदर सौम्य स्वभाव है उस सौम्य स्वभाव के कारण तुम अब मुझे क्षमा भी कर सकती हो परंतु मैं जीवन भर तुम्हारा ऋणी रहूंगा क्योंकि जो प्रेम तुम मुझे करती हो वह मैं कभी तुमको कर नहीं सकता तो हमारे सब आचार्यों ने श्री चैतन्य महाप्रभु ने क्या भाव को बताया बोले क्या क्रोध देखोगे दो सेकंड के लिए देखो ठाकुर जी की प्रतिज्ञा को तोड़वा दो उन गोपियों का वह प्रेम सीख लो जो गोपियों का प्रेम ठाकुर जी को ऋणी बना देता है और जब ऋणी बन जाते हैं तो भैया उधारी को चुकाने के लिए ठाकुर को स्वयं आना पड़ता है और वो नहीं आएंगे तो तुम पे टेक, अपने पेमेंट लेने के लिए जा सकते हो डंडा लेके जा सकते हो खड़े हो सकते हो हाँ जी आप ऋणी हमारे हाँ आपके ऊपर ऋण है तो अगर और जैसा हम बोलेंगे आपको करना पड़ेगा ये ये ये गोपियों का प्रेम है उस ठाकुर को झूठा ठहरा दिया जो गीता के अंदर बड़ा भड़ चढ़ के विश्व रूप में होके अर्जुन से कहने में लगा हुआ था आ, अरे जो जिस भाव से मेरा भजन करेगा उस भाव से मैं उसका भजन करूंगा महाभारत में तो बैठ के दिखा रहा था कि अरे देखो वो भीष्म पितामह अपने शिविर के अंदर मेरा ध्यान कर रहे हैं परंतु देखो मैं अपने शिविर में बैठकर उन भीष्म पितामह का ध्यान कर रहा हूँ परंतु गोपियों का ध्यान नहीं कर पाया गोपियों को वह प्रेम नहीं दे पाया जो कॉपियां उनको देती थी बहुत बड़ा अंतर है देखो भाग हमारे यहां पर चैतन्य चरितमृत के अंदर कहा गया है अगर कृष्ण को जानना है तो दो शास्त्र अपने जीवन के अंदर उसका आधार बना लो पहला है ब्रह्म संहिता और दूसरा है कृष्ण करणामृत अगर जीवन के अंदर यह दो आ गए उसके बाद भगवान श्री कृष्ण कौन हैं क्या हैं उनका माधुर्य कैसा है वह समझ में आ जाता है कृष्ण का कर्णाम्रत के अंदर स्वयं इस बात की चर्चा भी है कि माधुर्य दपी मधुरम मनमत तातस्य किमपी कैशोरम चापल्य दपी चपलम चेतो बतहरि अंत बोले राधा रानी ये तो लीला सुख बिल्वुमंडल ठाकुर इस बात को कह रहे हैं परंतु आज इसका दूसरा भाव हम यहां पर रखते हैं जैसे राधा रानी कह रही हो कि कोई माधुर्य जनक मनमत जो श्री कृष्ण हैं उनसे भी ऊपर आज कोई अनिवर्च बोलने लायक भी नहीं मैं कह भी नहीं पा रही हूं जिसके बारे में उसके माधुर्य ने मेरे मन को लूट लिया है ठाकुर जी हमेशा दिखते हैं और हमेशा राधा रानी को अपने प्रेम से अपनी झांकी से हमेशा उनको वश में रखते हैं परंतु आज श्री राधा रानी जब रासलीला के लिए तैयार हो रही है अरे आज, आज शरद पूर्णिमा का दिन है और यह शरद पूर्णिमा का दिन है आज तो मेरे ठाकुर जी आज अपनी उस बंसी को बजाएंगे और मेरा पूरा रासोत्सव का जो यह जो रास यज्ञ है यह है आज इसकी शुरुआत होने वाली है राधा रानी तैयार होने के लिए बैठ गई राधा रानी किसके लिए तैयार होती हैं कृष्ण के लिए आज राधा रानी तैयार होने के लिए बैठ गई परंतु ठाकुर जी तो बहुत ज़्यादा उतावले थे ठाकुर जी ने देखा कि भैया टाइम तो अभी एक घंटा बाद को है परंतु उससे पहले ही रास मंडप पे पहुंच गए उस रास यज्ञ पे पहुंच गए राधा रानी तैयार हो रही हैं। ये देखो पुरुष और स्त्रियों का यहाँ हर जन्मो में यही कार्य होता है सब स्त्रियां तैयार हो, हो रही होती हैं और पुरुष वहा पे हल्ला कर रहे होते हैं चलो जी चलो जी चलो लेट हो रहे हैं ठाकुर जी आज रुक नहीं पा रहे हैं ठाकुर जी भागे भागे पहुंच गए राधा रानी दर्पण के सामने उस प्रतिबिंब को देखते हुए वहां श्रृंगार कर रही है कृष्ण की याद कर रही है अरे आज कृष्ण मुझे देखेंगे मैं क्या पहनू कौन से महाराज आभूषणों को धारण करूं यहां कौन से वेणी में कौन से फूलों को लगाऊं कौन से टीका को लगा के मैं अपने इस बरसाने के सौंदर्य को अपने गर्व को खंडित न होने से बचाऊं मैं क्या करूं क्या करूं सोचती हुई वह अपने सब श्रृंगारों को देख रही है उस साधनों को देखते हुए अपने जब श्रृंगार करने वाली थी तभी मनमथ मनमथ जो मेरे ठाकुर श्री कृष्ण हैं उन्होंने बंसी को बजा लिए अब जब बंसी बजी तो भैया सब जितनी भी गोपियां थी एवं राधा रानी थी उनके हृदयों को चुरा लिया मन को चुरा लिया विश्वनाथ चक्रवर्ती पाप ठाकुर कहते हैं ठाकुर जी कौन है ठाकुर जी कौन है बोले महाचौर चक्रवर्ती ही चोरों चोर नहीं है महाचोर हैं और उसके बाद चक्रवर्ती चक्रवर्ती सम्राट हाँ, हमारे यहां तो चक्रवर्ती क्या है बोले जो कभी पकड़ा ना गया हो महाचौर चक्रवर्ती राजा है आज तक कभी पकड़े नहीं गए हैं लीडर हैं क्या करा था उन्होंने टाइम से पहले पहुंचकर बस मुरली को बजा दिया मुरली से महाराज वह सप्त तो स्वर निकले और सप्त तो स्वर जाके ये सात सात चोर चोर थे चोर जाके गोपियों के पास पहुंचकर उनके मन की चोरी करके लेके आ गए ठाकुर जी के पास जब तुम रास्ते पे चल रहे हो और कोई तुम्हारा मोबाइल स्नैच करके ले जाए तो क्या करोगे उसके पीछे भागोगे ना इधर देखोगे ना उधर देखोगे उसके पीछे भागोगे गोपियां क्या कर रही थी जब लोल कुंडला बोले महाराज ना इधर देखा ना उधर देखा जिस अवस्था में थी जैसी थी वहीं से सब छोड़ छाड़ के अपने मनों को पकड़ने के लिए वापस लाने के लिए भागी परंतु राधा रानी बोली अभी तो मेरा श्रृंगार तो हुआ नहीं है परंतु मन तो लुट गया था हाथ पैर कापने लगे थे क्या करने लगी? जो माथे पे टीका लगता है वह उन्होंने अपनी चोटी पे लगा लिया जो सिर पे जो वेणी थी वो जो गूथ ने जो वो वेणी लगनी थी वो सिर पे बांध ली वो जो कमर पर कड़ थी वह गले में लगा ली जो गले का हार था वो कमर पर लगा लिया जो का आँखों का जो अंजन था वह माथे पर टीका लगा के बिंदी लगा के रख लिया और जो पैरों का अल्ता था वह जो लाल रंग का जो अल्ता था वह अपने पूरे शरीर पे लगा लिया और जो अंगराग केसर और कुमकुम -कुम का जो अंगराग जो शरीर पर लगना था वो पैरों पे लगा लिया और महाराज उसके बाद काजल को लेके अपने औस्टों पे लगा लिया और कपड़े पहनने लगे कि जल्दी से जाऊँ अब मैं अपने मन को वापस लेके आना है क्या भाव है महाराज लहगा जो था वह ऊपर पहन लिया और चोली जो थी वह और दुपट्टा जो था वह नीचे पहन लिया और राधा रानी उन उस श्रृंगार को उस अद्भुत श्रृंगार को करके भागी भगवान श्री कृष्ण के पास कि कन्हैया तूने मेरे मन को लूट लिया है ला मेरे मन को वापस दे दे ठाकुर खड़ा हुआ है देख रहा है आज राधा रानी का अद्भुत सौंदर्य देखा अद्भुत सौंदर्य वह जहां पर काजल लगना था वहां पर लिपस्टिक लगी हुई है जहां पे सिंदूर लगना था वहां पर आंखों का अंजन लगा हुआ है जहां लहंगा महाराज नीचे पहनना था वो ऊपर पहन लिया था दुपट्टा नीचे धारण कर रखा था गले का हार कमर पे डोल रहा है ये विचित्र श्रृंगार करके अब जा रही है जाते हुए सखियों ने कहा राधे क्या हुआ तुम्हारे संग श्रृंगार श्रृंगार तो सही रखो तब राधा रानी कहती है माधुर्यपी मधुरम मनमत तातस्य किमपि कैशोरम चापल्य दपी चपलम चेतो बत हंत किम कूर्मा बोले मैं क्या बताऊ मनमत जनक जो श्री कृष्ण है उनका जो माधुर्य है वह आज मधुरता को प्राप्त होकर जिस बंसी को बजाया है वह अनिवर्चनीय है मेरा हृदय जो है बड़ा गंभीर रहता है मैं बड़ी लज्जावान हूं मेरे हृदय मेरे हृदय से चपलता नजर नहीं आती है नटखटता नजर नहीं आती है परंतु क्या बताऊ जब से उस कैशोर ने मेरे चित्त का हरण कर लिया है मैं सब कुछ भूल चुकी हूं अब नहीं समझ में आता कि मैं क्या करूं यह प्रेम की दशा हमारे यहां पर कहते हैं स्त्रिया श्रृंगार करती हैं अपने लिए परंतु वृंदावन के अंदर कोई स्त्री जब भी श्रृंगार करती है तो वह कृष्ण के लिए करती है एकमात्र पुरुष तो कृष्ण है हमारे यहाँ पर अगर कोई कपड़ा भी लेके आया जाता है तो ये पहनते हुए यह भाव होता है कि मेरे कृष्ण को कैसा लगेगा कृष्ण की प्रसन्नता सबसे पहले आती है ये गोपियों का भाव था ये प्रेम का भाव है जिससे प्रेम होता है हमारे आज के संसार के अंदर सब नव युवक नव युवती करें जब किसी से मिलना हो ऊपर से नीचे तक ग्रूमिंग करवा के छोड़ा जावे क्यों क्योंकि सामने वाले को इम्प्रेस करना है हमारे यहाँ का हर दिन का क्या कार्य है हमें तो वह श्रृंगार करना है जो ठाकुर जी को तो इम्प्रेस कर सको कुछ पहनो पर इस भाव से पहनो की कन्हैया को पसंद आए ये वह गोपियां भी वह राधा रानी भी महाराज आज श्रृंगार कृष्ण के लिए कर रही थी परंतु मन लुट चुका था आज मन हाथ में नहीं था उनके बड़ी गंभीर प्रवृत्ति की है फिर कहती है राधा रानी हाँ कसूर नहीं मेरे चित्त का कसूर है कि मेरे चित्त ने आज मुझको धोखा दे दिया अरे मेरा चित्त मेरे पास रहता तो मैं भी गंभीर रहती परंतु मैं गंभीर आज नहीं हूं क्योंकि मेरा चित्त तो उस मुरली वाले ने चुरा लिया और इनकी लीलाएं भी बड़ी प्यारी हैं देखो श्री राधा रानी जो हैं वह सूर्य वंश से हैं और सूर्य वंश से होने के कारण वह सूर्यदेव की उपासना भी करती हैं प्रतिदिन उपासना करने के लिए सूर्यदेव की उपासना करने के लिए जाती हैं सूर्यदेव की उपासना करना तो एक बहाना होता है घर से निकल के श्री कृष्ण से मिलने का भी ये भाई मिलना है ना घर पे तो बहुत सारे कंट्रोल सिक्योरिटी जाता है तो कन्हैया बहाना बनाता है कि मैं गैया चराने के लिए जा रहा हूँ और राधा रानी बहाना बनाती हैं कि मैं सूर्य की पूजा के लिए उपासना के लिए जा रही हूँ पहले भारत में कैसे मिलते थे मंदिरों में ही मिलना होता था हमने तो हमारा जीवन तो वृंदावन में निकलो है हम तो देखते छोरा कहते संध्या के पांच बजे मैं आज कात्यायनी के मंदिर में जाऊंगा छोरी कहती मैं भी चलूंगी पाँच बजे छोरा और छोरी का मीटिंग पॉइंट क्या होता <laughs> <laughs> नहीं तो लड़की कभी हमारे यहाँ निकलती नहीं थी अब वो कहाँ निकले कहाँ हुए बोले मंदिर के लिए तो निकल सकती है अब ये उनको कहा से आइडिया प्राप्त हुआ राधा रानी से ये राधा रानी से सब प्राप्त है तो महाराज आज श्री राधा रानी जो है वह सूर्य देव की उपासना के लिए चली गई सूर्यदेव की उपासना के लिए वेदी तैयार है एक स्थान है उस स्थान जहाँ तैयार है वहाँ पर श्री राधा रानी पहुँच चुकी हैं और पहुँच कर सूर्यदेव की उपासना करने वाली हैं सब गोपियाँ जो है अष्ट सखिया और अष्ट वे वह सबकी सब वहाँ पर विधिवत रूप से वह पूजा सम्पन्न हो उसके लिए वहाँ पर आकर बैठ गई सब चीज देखने लगी कहीं कोई परेशानी ना हो राधा रानी आराम से कर सके इतनी देर में एक ब्रह्मचारी बड़ा सुकोमल वाला महाराज इतना भोलापन टपक रहा था जिसके चेहरे से और देखने में लगता था कि क्या साक्षात सूर्य देव ही वहां पर पढ़ा रहे हों वह आने के बाद रूप मंजरी जो हमारी श्री रूप गोस्वामी है उनके पास आकर उनसे बोला कि मुझे मुनि का का आश्रम का रास्ता बता दो। रूप ने जैसे ही उस ब्रह्मचारी की ओर देखा और देखने के बाद उसकी मधुर वाणी को सुना वो महाराज वही पर फ्लैट हो गई वो प्रेम से भूली ऐसा रूप तो मैंने कभी किसी बालक का नहीं देखा किसी और यह तो ब्रह्मचारी क्या ब्रह्म तेज लिए हुए है यह तो कृष्ण जैसा प्रतीत तो होता है पर कृष्ण तो नहीं है बड़ी भोली सूरत है इसकी सब गोपिया जानती थी कृष्ण चतुर्मणी है यहाँ पे भोली यह सूरत वाला ये कृष्ण नहीं है तो रूप मंजरी बोली कि आप कौन आपको तो पहले कभी यहाँ देखा नहीं है हमने तब उन्होंने परिचय दिया ब्रह्मचारी ने कि हम शांडल्य मुनि के शिष्य हैं शांडिल मुनि कौन है यह के गुरु हैं। उन्होंने कहा कि हमारे गुरुदेव ने कह रखा है कि तुमको आश्रम छोड़ जाने की जरूरत नहीं है तो मैं आज से पहले कभी भी आश्रम छोड़ नहीं गया था मैं हमेशा आश्रम के अंदर ही फूल तोड़ता था आश्रम की सफाई करता था आश्रम में जितनी भी विभिध विभिवत रूप से सेवाएं दे सकता था वह सब मैं अपने गुरु के निर्देशन में देता था मैं कभी कभी भी नहीं कभी पर जब मेरे गुरु गुरु भाई जानते थे तो एक बार मैं अपने मैं अपने अपने गुरुदेव गुरुदेव गुरुदेव के के के पास पास गया और जाके कहा क्या भाइयों संग आज इस किसी वन में चला जाऊं और वन में जाके कुछ फलों को तोड़ने की सेवा कर लू और वह सेवा करते हुए यहाँ पर आश्रम की सेवा कर लू पर शांडल्य मुनि ने मुझसे कहा कि आप तो इस आश्रम के अंदर ही अच्छे लगते हैं आप मत जाइए तुम तो बस आश्रम के अंदर सेवा करो और कहीं नहीं जाना है तुम्हें जैसे ही इस बात को कह दिया बोले मैं तब से आश्रम के अंदर रहने लगा आज शांडल्य मुनि कहीं ग... कल से शांडल्य मुनि कहीं गए हुए थे आज जब मैं रात्रि को सो रहा था तो शांडिल्य मुनि ने स्वप्न में आके आदेश दिया कि जरा जाओ इस वन में जाकर पीले रंग के जो फूल लगे हुए हैं उन फूलों को तोड़कर लेके आओ क्योंकि आज मुझे उन फूलों से पूजा करनी है तो आज जैसे गुरु का जैसे ही आदेश प्राप्त हुआ और गुरु की जब आज्ञा होती है उसमें विचार करने की आवश्यकता नहीं होती है तो मैं तो आंख बंद करके जैसे ही ब्रह्म मुहूर्त का समय हुआ आंख बंद करके मैं तो निकल लिया परंतु अंधेरा था आज से पहले मैं आश्रम के बाहर कहीं गया नहीं था मैं सब कुंजों में डोलता रहा घूमता रहा कुंज गलियों में इधर से उधर भटकता रहा वह उस कुंज में तो जरूर पहुंच गया जिस कुंज में वह पुष्प लगे हुए थे उन पुष्पों को तोड़ के लेके आए हूँ देखो देवी रूपमंजरी को बता रहे हैं मनमत मोहन कि यह जो ये ब्रह्मचारी कह रहा है कि यह जो फूल है तोड़ तो के तो लेके आ गया हूं परंतु रास्ता भटक गया हूँ मुझे अब अब आश्रम आश्रम जाना है मुझे अब आश्रम का रास्ता बता दो इतनी देर में ललिता बगल में खड़ी हुई सुन रही थी इनका कन्वर्सेशन ललिता सखी आई ललिता सखी ने आके जैसे ही उस ब्रह्मचारी को देखा कैशोर्य अवस्था में था देखने के बाद बोली हे भगवान हा ये तो बड़ा खूबसूरत है अरे इस पर तो बड़ा प्रेम करने का मन कर रहा है मैं से क्या करूं मैं इनकी कैसे सेवा करूं तो ब्रह्मचारी से बोले आप आइए मैं आपको पहले कुछ खिला देते हूं आपका मुख सूख रहा है आपकी आभा मंडल थोड़ी अब कमजोर पड़ रही है आपने सुबह से कुछ खाया नहीं है ये बोले ब्रह्मचारी नहीं गुरु की आज्ञा हुई है उस काम को पूरा करने की पहले जब तक वह काम पूरा नहीं होगा तब तक हम कुछ नहीं खाएंगे ललिता जी फ्लैट हो गई वहीं पर बोली यार क्या गजब आदमी है ये तो बड़ा गुरु प्रेमी है और गुरु की बात मानने वाला है बस उन्होंने सोचा ऐसे व्यक्ति और ऐसे ब्रह्मचारी को तो अगर राधा रानी दर्शन करें तो क्या पता इसके तेज से राधा रानी को कृपा प्राप्त हो जाए जिससे श्री चंद्र उनको मिल जाए तो ललिता जी ने कहा देखो मेरी सखी वहाँ पर बैठकर एक पूजा कर रही है आप ब्रह्मचारी हो आप क्यों ना चलकर उस पूजा में आशीर्वाद दे दो और आशीर्वाद दे दोगे तो मालूम है मेरी सखी भी खुश हो जाएगी और वहीं से रास्ता जाता है आपके वहां आश्रम का तो मैं आपको रास्ता भी बता दूंगी वह ब्रह्मचारी बोला ओ जी टाइम वाइम तो ज्यादा नहीं लगेगा ना टाइम नहीं है बोले नहीं, नहीं कोई टाइम नहीं, नहीं लगेगा अब चलो तो सही महाराज उनको लेके गए जाके जा श्री राधा रानी उस वेदी मंडप पर बैठी हुई है सूर्य की उपासना की पूरी सब विधिवत रूप से तैयारी हो चुकी है और यहाँ पर ये जो ब्रह्मचारी है वहां पर पहुंच गए राधा रानी ने अपनी गर्दन घुमाकर उस ब्रह्मचारी की तरफ देखा और देख के बड़े आनंद की अनुभूति हुई और उन्हें लग एकदम उन्हें भाव आ गया कि यही तो मेरे शाम सुंदर है और वह शाम शाम शाम शाम शाम करते हुए वहां रोने लगी और कहने लगी अरे शाम बड़ी देर से आए तभी आते हुए जित्रा सकी ने रोक के कहा अरे पागल हो क्या ब्रह्मचारी है हा? और तुम कह रहे हो कि ये शाम है शाम ऐसा दिखेगा ब्रह्मचारी नहीं नहीं शाम नहीं है जैसे ही इस बात को कहा राधा रानी सम्भली हाँ मैं तो बिल्कुल पागल हो चुकी हूँ अब जिस पुरुष को देखती हूँ उसी में मुझे अपना शाम नजर आने लगता है हाँ चित्रा मैं बहुत कृतज्ञ हूँ कि तूने मुझे बचा लिया कहा तो ब्रह्मचारी है आओ ब्रह्मचारी देव आओ पधारो आपका नाम क्या है बोले मनमत मोहन <laughs> बोले बहुत मोहन जी आइए पधारिए आइए हम आपकी पूजा करते हैं आपके पैरों का प्रच्छालन आपके पैरों की सेवा करते हैं जल से उसको धोते हैं उसकी पूजा अर्चन करेंगे आप ब्रह्मचारी हैं आप शांडल मुनि के हाँ आप शिष्य हैं आप पधारो आप बिराजो पागल हो क्या ब्रह्मचारी हैं स्त्रियां हाथ नहीं लगा सकती है हमको पीछे से एक सखी बोली चित्रलेखा ऐसा लगे है तो क ललिता जो महाराज सब लीलाओं की सूत्रधार होती है मुख्य है और वो हमेशा कृष्ण पे भारी पड़ने वाली है आ, जो राधा रानी भी जिनकी बात से अलग नहीं है ललिता ने एकदम वहां पे देखना शुरू करा और देखते हुए कहा ऊपर से नीचे तक पहले देख लिया और देखने के बाद कहा कहीं कहीं से भी कृष्ण नजर नहीं आता देख तो सही इसकी आंखें कितनी भूली है कन्हैया की आंखें भूली थोड़ी है तो बहुत चालू है <laughs> सही भी बात है जब उद्धव जी प्रथम बार श्रीधाम वृंदावन के अंदर पधारे थे तो गोपियों को लगातार श्री कृष्ण ही आ रहे हैं जो भागवतम कहती है किस तरीके से ठाकुर जी को ये ठाकुर नहीं है ये उद्धव है ये कैसे पता लगाया था क्योंकि उद्धव की आंखें ज्ञानी की आंखें थी तो बड़ी गंभीरता उनके अंदर थी आ? और कृष्ण की आंखें बड़ी चातुर्यपूर्ण हैं बड़ी चंचल हैं कहीं टिकती नहीं है कभी यहाँ देखती है कभी वहा देखती है आ? सिर्फ आंखों से अदरवाइज ऊपर से लेकर नीचे तक सब एक जैसे ही दिखते थे श्री कृष्ण और उद्धव अणुमात्र नहीं है परंतु एक के अंदर गंभीर है और दूसरे के अंदर चंचलता थी सिर्फ आंखों से भेद पता लगाया था गोपियों ने दूर से दोनों आ, जब उद्धव आ रहे थे वह कृष्ण समान ही दिख रहे थे हुं? परंतु ललिता बोली ऐसी भूली आंखें ये नहीं है कृष्ण मैंने पूरा स्कैन कर लिया है जब इस बात को कह दिया बोली चित्रलेखा पर मुझे तो लग रहा है ये है ये कृष्ण ही महाराज तो पूजा से पहले संकल्प लिया जाता है बढ़ाते बड़ हुए यह जो मनमत मोहन थे इन्होंने संकल्प लिया कि राधा रानी के दास जो श्री कृष्ण है उनकी मनोकामनाएं पूर्ण हो राधा रानी ने से नीचे से ऊपर स्कैन करके देखने लगी ये ब्रह्मचारी राधा रानी के दास कृष्ण ये तो हम जिस कुंज के अंदर आके सूर्य की उपासना करती हैं और ये सब कितनी भी पूजाएं करती हैं ये सबके सामने तो खुली हुई नहीं है और ये किसी को मालूम भी नहीं है और ये राधा रानी के दास यह तो निवृत निकुंज का निकुंज का भाव है उस निकुंज के भाव में जिसकी चर्चा सबके सामने नहीं होती है ये ब्रह्मचारी क्या बड़बड़ाने लगा है ये निकुंज की बात कहाँ से करने लगा है परंतु आंखों में देखा आंखों को देख के ऐसी भोली सूरत और महाराज क्या ऐसा लग रहा था यही एकमात्र सूर्य देव की कृपा प्राप्त ब्रह्मचारी हो तो ऐसा तेज देखकर ब्रह्म तेज देखकर राधा रानी भी बोली अच्छा ये कृष्ण नहीं है ऐसे कृष्ण नहीं हो सकते अब पूजा भी शुरू हो गई हाँ। महाराज पहले बाध्य दिया गया हाँ। अर्घ्य दे दिया दिया गया गया सब कर दिया गया। पीछे खड़ी हुई सखी बोली मैं कह रही हूं कि कृष्ण है ललिता बोली अरे आवाज कहाँ से बदल लेगा आंखें कहाँ से बदल लेगा भोली सूरत है इसकी देख तो सही हाँ ऐसी भोलापन टपक रहा है कृष्ण कहाँ से भोलापन लेके आ सकता है अपने अंदर अरे तू पागल हो रही है हाँ, तुझे तो अब हर आदमी के अंदर हर किशोर के अंदर तुझे अब कृष्ण कृष्ण और कृष्ण नजर आता है।, है ये नहीं है तो चित्रलेखा बोली एक काम करते हैं क्या पता इन्होंने मेकअप लगा लिया हो बोले इनके चेहरे पर ऐसा पानी डालो कि इनका मेकअप धुल जाए और इनका असली चेहरा मालूम चल जाए हमारे यहाँ क्या लगता है फाउंडेशन लगती है बड़ी सारी फाउंडेशन लगा रखी है महाराज यहाँ तो यह पूजा कर रहे हैं मनमत मोहन और पीछे खड़ी हुई गोपिया प्लान बना रही हैं कि पहले देख तो, तो, तो असली है कि नहीं है अकाउंट पूरा वेरीफाई हो जाए गोपियों ने लाके एक टोकरी फल रख दी ठाकुर जी को नैवेद्य भी तो देना है ना ओम नैवेद्यम समर्पयाचारी जी ने टोकरी को उठाया जिस फल की टोकरी थी उसको उठा के सूर्यदेव को अर्पण करने के लिए तैयार हुए गोपियों ने अपने हाथ में चुल्लू चुल्लू भर पानी भर लिया चार पांच गोपियों ने भर लिया और तभी ब्रह्मचारी, जी के पास आके ब्रह्मचारी जी, फल तो धोए नहीं है हमने तो रुक जाओ अभी देव को इसको देना नहीं क्योंकि फल धुले नहीं है हम हमें से पानी से धो देती हैं एक वहां पर सखी जो वो बाल्टी ले आई बस बहाना था फल को धोने का परंतु ठाकुर के चेहरे पे लेके बाल्टी से पानी और चुल्लू भर में जितना पानी था ले लेके डाल दिया महाराज जैसे ही पानी डाला ठाकुर जी ने अपने, से अपने चेहरे को फाउंडेशन जो थी भोली सूरत जो थी अब राधा रानी हंस रही हैं ललिता कह रही है हाय राम यहाँ तो हमारा स्कैनर भी गलत पड़ गया ये तो बाज इतनो चालू है कि ऐसी भोली सूरत बना के ऐसी गंभीर ब्रह्मचर्य का पालन करते हुए ऐसी आंखें कि चतुरता कहीं नजर ही नहीं आ रही थी कृपणता कहीं नजर ही नहीं आ रही थी ये कृष्ण श्री राधा रानी के संघ प्रति क्षण लीलाएं करते रहते हैं आज उन सब लीलाओं से जो सबसे ऊपर सबसे ऊंची लीला रास की लीला है उस रास के लिए श्री राधा रानी तैयार हो रही परंतु ठाकुर जी ने एक घंटे पहले पहुंचकर उनके प्लान की राधे राधे कर दी जिसे जैसा तैयार होना था वैसी तो तैयार हुई नहीं अजूबा बन के तैयार हुई और एकमात्र वही नहीं सब जितनी भी समस्त गोपियां थी उन समस्त गोपियों के संग तो ये ये तो राधा रानी में थोड़ी चेतनता थी तो कपड़े सही से पहन भी लिए थे चलो उल्टे सीधे पहन लिए तो भी पहन लिए थे गोप भागवत कहती है कि गोपियां तो आधे अधूरे वस्त्रों को पहन के ही भागी थी उन्हें तो अपना हृदय अपना मन सबसे पहले वापिस लेके आना था और ठाकुर जी के पास भाग के जा रही है और ठाकुर जी वहाँ पर बैठे हुए अपने सप्तरों को अपने काम बीच को इंतजार कर रहे हैं क्या कि कब है सब मनों को लेके आएंगे क्योंकि मेरा इतना मुरली मनोहर है मैं अपनी मुरली से सबके मनों का हरण करने वाला हूँ ठाकुर जी इंतजार कर रहे हैं श्री प्रिया जो वहां पर पहुंची जैसे ही प्रिया जो पहुंची ठाकुर जी ने जैसे ही प्रिया जो को देखा और ऐसा अद्भुत श्रृंगार देखा अब श्री कृष्ण की आंखों से आंसू बहने लगे बोले राधे आज तक तो तुम जब तुम्हारा चित्र तुम्हारे पास होता था तब श्रृंगार करके आती थी आज तो तुम्हारा चित्र जब से चुराया है ऐसा अद्भुत श्रृंगार देखने को जो मिला है यह श्रृंगार मुझे जीवन में कभी भी नहीं देखने को मिला जय जय श्री राधे ऐसा कुछ श्रृंगार राधे मुझे कभी देखने को नहीं मिला तेरा यह श्रृंगार देखकर मैं तेरे ठाकुर जी ने तभी उनके पैरों पर बैठकर उनके पैर पकड़ने की कोशिश करी उन्हें मस्तक पर लगाने की कोशिश करी यह तेरा प्रेम ही है कि तू आई तो है और तूने जो श्रृंगार करा है वह सिर्फ मेरे लिए करा है अब यमुना के किनारे यह रास जो है यज्ञ है क्योंकि इसकी मनोरथ है महाभाव की प्राप्ति इसकी मनोरथ है प्रेम की प्राप्ति उस मनोरथ की प्राप्ति के लिए इस यज्ञ को सब गोपियों ने श्री कृष्ण के संग करा था और इसके जो यजमान हैं वह श्री राधा और कृष्ण है यमुना से यमुना का जल लेकर सबसे पहले संकल्प लिया गया ये रास की शुरुआत होती है रास ऐसा नहीं कि सब मिले बस गाने वाने बजने लगे और वहाँ पर शुरुआत हो गई सब नाचने लगे ये आत्मा परमात्मा का मिलन जब आप आचार्यों से सुनते हैं रसिका आचार्यों से सुनते हैं तब उनके भाव की गंभीरताओं में आपको जाने का मौका प्राप्त तो होता है इसकी चर्चाएं तो हम हमेशा नहीं करते हैं परंतु आज अच्युत प्रिया का जन्मदिन है पहले से ही विनती कर रखी है तो थोड़ी सी क्षण एक बूंद यहाँ पर देंगे वृंदावन में हो तब कभी कभी नियम बनता है कि जब सब बैठते हैं तब नियम बनता है कि अगर कोई उठ गया उसी समय कथा विराम हो जाएगी और अगर कोई नहीं उठा तब तक चलती रहेगी चाहे वो चार घंटे आठ घंटे जितनी भी देर तुम्हारे अंदर बैठने की क्षमता है क्योंकि उसमें फिर रस की आनंद की अनुभूति होती है सो so, आज राधा और कृष्ण श्री राधा रानी विचित्र श्रृंगार अद्भुत श्रृंगार करके उस रास स्थली पर पहुंची हैं परंतु हमारे गोपाल चंपू कहता है कि ठाकुर जी ने उस विचित्र श्रृंगार में जैसे ही राधा रानी को देखा देखते ही ठाकुर जी का जो मोर मुकुट था वह धीरे धीरे करके गिरने लगा पीताम्बरी थी वह महाराज सरकने लगी ठाकुर जी जो बांसुरी बजा रहे थे वह उसमें से बांसुरी बजाना भूल गए फू, फू फू फू फू करने लगे और सीधा जो खड़ा टेढ़ा खड़ा हुआ जो था वो महाराज बिना सपोर्ट के खड़ा हुआ था राधा रानी को देख के सब कुछ भूल के वहीं धाए सीना गिर गया कि हे राधे यह अद्भुत श्रिंगार तूने मेरे लिए करा है ला अपने पैरों की आ, अपने पैरों की रज को मेरे सर पर रख दे गोविंद जीवन धन आ, सिरसा वहा गोविंद का जीवन धन है भगवान श्री कृष्ण का जीवन धन क्या है श्री राधा रानी के चरण धन नहीं जीवन धन जीवन का एकमात्र धन हम सब राधार्मण परिवार वालों का धन क्या है प्राण धन प्राण धन श्री राधा राम लाल जय जय जय श्री भट गोपाल यह हमारा प्राण धन है हम सब भक्तों का, का एक ही प्राण धन वह राधारोहन पर ठाकुर जी का जीवन धन क्या जीवन मतलब प्राण उनका प्राण धन क्या श्री राधा रानी के चरण जी राधा रसुदा निधि कहती है श्री प्रबोधानंद सरस्वती इस बात को कहते हैं अब श्री राधा रानी ने उन्हें उठाया उठाने के बाद संकल्प लिया संकल्प लेने के बाद अब रास की शुरुआत हुई रास की देखो शुरुआत जैसे ही हुई सब गोपियों को एवं राधा रानी को दो अलग अलग भाव प्राप्त हुए भागवत जो कहती है भागवत कह रही है क्या भाव प्राप्त हुए बोले तासाम मानम च तत्र त्रव अंतरधीयता रास पंचाध्यायी कहती है कि भगवान श्री कृष्ण के संग रास करते हुए गोपियों को सौभाग्य मद सौभाग्य का अहंकार प्राप्त हुआ सौभाग्य का अहंकार क्या अरे बताओ हमसे बड़ा सौभाग्य और किस गोपी का होगा ठाकुर तो मेरे संग ही इस वक्त रास कर रहे हैं ये अहंकार प्राप्त हुआ हर सब गोपियों को परंतु राधा रानी को मान प्राप्त हुआ कहते हैं ना साम तत्सौक मदम दिक्ष मानम चवा परंतु राधा रानी को मान प्राप्त हो गया मान जो राधा रानी करती हैं हमारे रसेकाचार्य कहते हैं उसके पीछे कुछ कारण होते हैं जिसके कारण से मान करती हैं मान का अर्थ समझ सकते हो तीन कारण पहला कारण मान का जो है कि श्री कृष्ण को ही खुशी देने के लिए प्रसन्नता देने के लिए भगवान श्री कृष्ण की चाह पर राधा रानी रूठ के बैठ जाती हैं कि कृष्ण चाहते हैं आज मैं राधे की सेवा करूं आज राधे को मनाऊं जैसे हमारे शास्त्रों के अंदर कथा भी आती है कि एक बार जब कभी राधा रानी भी करती हैं कृष्ण से कि मैं भी मान करके हमेशा बैठ जाती हूँ कभी तुम भी मान करके बैठो तो सही तो मैं तुम्हें, तुम्हें भी मनाऊंगी हाँ तो एक बार राधा रानी ने कही कन्हैया बोले नहीं मैं मान नहीं करूँगा पर वो बोले नहीं तुम्हें मान करना पड़ेगा मैं कह रही हूँ नहीं तो मैं मान करके बैठ जाऊँगी कन्हैया बोला वो कोई बात नहीं तुम कर लो मैं नहीं करूँगा बोले नहीं तुम्हें करना पड़ेगा हाँ बोले ठीक है अब कन्हैया महाराज मान करके गुस्सा करके मुंह फिरा बैठ गया नीचे की तरफ या मुंह फिरा के नीचे की तरफ बैठ गया राधा रानी अब उन्हें अरे तो मान जाओ मेरे से क्या गलती हो गई मैं तुम्हारे चरणों में पैर रखूं बताओ क्या हो गया सब हटी हास्य बात करें महा नृत्य करें बड़ी सारी सेवा करें अच्छा लाओ तुम्हारे लिए शर्बत लेके आऊ कौन सा रस लेके आऊ क्या करूं अरे तुम्हारे गर्मी लग रही होगी हवा करूँ मैंने कहाँ क्या गलती कर दी ठाकुर जी बोल के ही नहीं गए क्योंकि अब तो वो रूठ के बैठ गए हैं सब गोपियों को अब राधा रानी के हाथ पैर फूल गए मैंने क्या मांग लिया क्या विष मांग ली ठाकुर जी तो खुशी नहीं हो रहे हैं तब गोपियों को बुला लिया अष्ट गोपियाँ भी आ गई अष्ट सखियों ने आके सब प्रकार से कोशिश कर ली ठाकुर जी खुश हो जाओ खुश हो जाओ ठाकुर जी खुशी नहीं हुए बिल्कुल भी क्या करें क्या करें क्या करें सब रोने लगी ठाकुर जी तो भी कुछ नहीं बोल रहे हैं वो रूठ के बैठ गए हैं नहीं आज क्योंकि राधा रानी ने कहा है ना मान करके बैठ जाओ मान करके बैठ चुके हैं आप तो राधा रानी बोल दिया अब तो गोपियां चढ़ गई गो राधा रानी पे तेरी बुद्धि खराब है गई का बोल तो करते रहे तेरी सेवा करते रहेवा करनी है तुझे वहा को प्रेम है। तुझे भाई मनानो ले मना ले तू भाई अब तू ओ भैया राधा रानी और फपक फपक के रोने लगी उनकी समझ में नहीं आए कैसे मने का हुए का हुए तभी सब की सब आवाज जाती हुई श्री यमुना जी के पास गई यमुना जी ने सुना कि गोपियाँ रो रही हैं राधा रानी रो रही हैं राधा रानी से पूछा भाई क्या हुआ तो बोले क्या कहूँ बहन ऐसे ऐसे प्रेम से कह दी थी रूठ के बैठ जाओ मान करके बैठ जाओ जब से बैठ गए हैं सब कुछ कर लिया अर्थ दंड साम भेद सब अपना लिए परंतु वो खुश नहीं हो रहे हैं हंस नहीं रहे हैं जरा सा बोलो तो मुंह नीचे लटका के बैठ जाते हैं बड़ी देर हो चुकी फिर यमुना जी बोली कोई बात नहीं मैं आप कैसे करती हूँ यमुना जी जो है वह भी उनका एक नाम है ना कृष्ण उनका एक नाम कृष्ण है महाराज उनका पूरा श्रृंगार कृष्ण की तरह से करा गया पीताम्बरी मयूर मुकुट हाँ श्रीवत्स का चिन्ह अलग से नकली सा लगा दिया गया हा? सब कौ, कौस्तुभ मरी पहन पहाट के कुंजा की माला पहनकर वह जैसे ही वहा उस के अंदर कुछी और राधा रानी ने देखा कि यमुना जी आई है कृष्ण बन के बस कृष्ण को छोड़ के उनके पास पहुंची आइए कृष्ण आइये पधारिये पधारिये अरे वाह मैं तो आपका इंतजार कर रही थी कन्हैया बोलो दूसरो कन्हैया कौन सो आगे हो कन्हैया ने जब दूसरे कन्हैया की तरफ देखो तो वो तो कृष्ण हाँ वह तो कालिंदी थी कालिंदी को कृष्ण बना देखकर देख कर भूल गया कि उसे मान करके बैठना था और वह हंसने लगा और ऐसे ही हंसे उनका मान वहीं समाप्त तो हो गया तो महाराज ये जो मान है यह तो कृष्ण की खुशी के लिए होता है दूसरा अगर कृष्ण को अगर राधा रानी को जब लगता है कि कृष्ण कहीं गलती कर रहे हैं कहीं गलती कर रहे हैं तब राधा रानी गुस्सा करके बैठ जाती हैं जैसे एक बार राधा रानी कुंज में टाइम फिक्स था कि तीन बजे आज दोपहर को ऊपर मत देखो टाइम को मध्यों तो आज तो यहां वाला टाइम चलेगा आज टाइम फिक्स है राधा रानी के संग की राधा को आज तीन बजे मिलना है अब तीन बजे जो मिलना है राधा रानी तो भैया घड़ी राधा रानी की बता रही है चार बज गए कन्हैया तो तक नहीं आया राधा रानी की जो गोपिया थी उन्होंने कहा ये राधा रानी को जो टेंशन देने वाला है इसको जाके जरा देख के तो आऊ ये कहाँ है क्या कर रहा है कहाँ अटक गया है क्यों लेट हो गया है गोपियों ने अपने दूतों को भेजा ढूंढ के बताओ सी क्या यहाँ कौन सा जीरो जेम्स बॉन जीरो जीरो सेवन सब जा रहे हैं <laughs> महाराज पूरे एम सिक्स लगे हाँ अब सही आ गए <laughs> पूरे अब जाके सब ढूंढ लियो सब देख लियो और देख के मालूम है तोता और मैना भी भेजे हाँ सुख और सारी भी भेजे और जो मैना थी वह देख लियो अरे किसी गोपी के संग शैव नाम की जो गोपी है वह ठाकुर जी को शरबत पे रही है और ठाकुर जी बैठ के शरबत पी रहे हैं बस आके राधा रानी के कान में कह दी राधा रानी मान करके बैठ गई हम तीन बजे से इंतजार कर रहे हैं भूखे प्यासे और ये तो आई ना रहे हाँ और ये तो वहां बैठे बैठे शैब्या की कुंज में है हाँ अमृत पान कर रहे हैं शरबत को पी रहे हैं आने तो दो तो फिर देखे इनको उस सागर के बैठ अच्छा शारी जो थी वह जब मैना जो थी ओढ़ के जा रही थी तो वो आवाज करती जा रही थी तुम घर तो आओ अब ठाकुर <laughs> जी बोले पकड़े तो गए हैं बहाना सोचने लगे बहाना सोच साच के बोले यार ऐसा तो है कभी कभी ऐसा होता है गलती मान लो तो ज्यादा अच्छा है ठाकुर हाँ जी राधा रानी के पास गए राधा रानी वहां पर गुस्सा करके मान करके बैठी हुई है कृष्ण ने जाके पैर पकड़े पैरों में अपना सिर रख के बोला मुझे मालूम है मैंने तुम्हें आज यहाँ पर इंतजार करवाया है राधा मैं बिल्कुल मानता हूं तुम ही सही हो और ये गुस्सा करना भी जायज है पर मैं अपनी बात कहने का तो अधिकारी हूं ना मैं लेट क्यों हुआ हूं चक्कर ये था मैं था मैं मधुमंगल के संग और मधुमंगल के संग तभी वहाँ पे कुछ आ गईं और मैंने देखा गोपियां खराब करेंगी तो मैंने मधुमंगल से कही मधुमंगल जरा मेरे संग लड़ाई कर और लड़ाई करते हुए मैं गुस्से से इस कुंज से भाग जाऊंगा तो ये गोपियां मुझे पकड़ नहीं पाएंगी तो जैसे ही मधुमंगल ने मेरी बात को माना और मान के लड़ाई करने लगा तो लड़ाई करते करते मेरे जो कमर के जो कमर पे जो दुपट्टा बंधा हुआ था उसने मधुमंगल ने जोश में आके मेरे उस दुपट्टे को खींच लिया वो दुपट्टे को खींचा मैं तो फूल तोड़ रहा था तुम्हारे लिए एक हाथ में तो मेरे फूल थे दूसरे में दुपट्टा खींचा तो धोती खुलने लगी और बांसुरी गिर गई अब मैं धोती को संभाल लू की बांसुरी को पकडूं मधुमंगल तो भाग गया पर मैं क्या बताऊं राधे मैं तो ऐसे धर्म संकट में फंस गया कि गोपियों ने आके वो मेरी बांसुरी को चुरा लिया अब मैं यह सोचने लगा कि मैं बिना बांसुरी के जाऊं तो मेरी राधा तो मुझ में शक करेगी कि कहाँ छोड़ गया, गया, गया इस बांसुरी को किसको सुना रहे थे थे इस धुन को? को किसके लिए लिए करते हो? वैसे तो तो बताते थे कि सर मेरे बोले बोले मैं मैं सब सोचने लगा कितनी डांट पड़ेगी तुमसे तो फिर मैं अपनी बांसुरी लेने के लिए उन गोपियों के पास जाके याचना करने लगा उनसे मांगने लगा कि हे गोपियों मुझे इस मेरी बांसुरी को दे दो मेरी बासुरी को वापस कर दो वह जो गोपियां थी वह बोली उसमें शेव्या नाम की जोगोपी थी वह बोली पहले मेरे यहाँ आके मेरी कुंज में बैठ के पधारो मेरे यहाँ पर बैठो जब बैठोगे उसके बाद फिर मैं तुम्हें शरबत पिलाऊंगी उस शरबत को पियो जब शरबत पी लोगे तो बस उसी समय में तुम्हें तुम्हारी बांसुरी को दे दूंगी बोले पर जो तुमने अपने गुप्तचर अपने जासूस भेजे उस सारी ने यह तो देखा मैं शरबत पी रहा था पर वो बैकग्राउंड की स्टोरी ठाकुर तो <laughs> जी बोले मैं तो अपनी बंसी लेने के लिए वहां गया हुआ था राधा रानी सोच रही है अरे राम कृष्ण उससे कितना प्रेम करते हैं बताओ मैं बांसुरी के लिए भी इतना डरते हैं है। कृष्ण है को, तो तो को प्रेम देना चाहती हूँ उनसे ही बस प्रेम कर देते हुए उनकी मुस्कुराहट उनके चेहरे पर चाहती हूँ परंतु देखो वो तो मेरे पैरों में बैठे हुए हैं तभी एकदम नहीं मैं तो गुस्सा करके रहूंगी हाँ शरबत पिया उसके यहाँ पे क्या पता उसके अंदर कितना खट्टा था कला खराब हो जाता तो कितना मीठा था अगर जान ले लेती वो उसके अंदर जहर मिला देती तो इन्हें तो किसी चीज़ की समझ ही नहीं है बेवकूफ़ों की तरह से कहीं भी चले जाते हैं किसी भी गोपी के यहाँ पर शरबत पी लेते हैं बोले मैं तो गुस्सा करके रहूंगी आगे पर गुस्सा करके रहूंगी आगे से किसी गोपी की यहाँ पे जाके शरबत ऐसे नहीं पी लेंगे सेहत खराब हो जाए तो क्या पता इतना मीठा डाल दिया दस्त वस्त लग जाएंगे बोले नहीं नहीं ये ये बिल्कुल गलत है ये ऐसा ये कृष्ण करते हैं बहुत गलत है आग ऐसे बिल्कुल आगे ऐसा नहीं मैं तो गुस्सा करके रहूंगी राधा रानी फिर से मान करके राधा रानी का मान है कृष्ण को कैसे अच्छे से अच्छा मिले उसके लिए और एक तीसरा मान है। मान है वैसे बहुत प्रकार प्रकार के उसमें बोले बोले हैं हैं पर आचार्यों ने जो मुख्य तीन जब राधा को लगता है कि, कि किसी भाव को बढ़ाना है प्रेम को और बढ़ाना है कैसे प्रतिषण जो यह है प्रेम है किसको कि और मैं कैसे बढ़ाऊं तो उसको करने के लिए राधा रानी मान कर लेती तो यहां भी श्री राधा रानी ने हाँ, जब रास के अंदर गोपियों को तो अहंकार हो गया परंतु राधा रानी को यह लगा कि रास तो हो रहा है परंतु वह जिस उत्कर्ष अवस्था को प्राप्त होना चाहिए जिस जिस प्रेम को प्राप्त होना चाहिए, महाभाव में जाके पहुंचना चाहिए वह महाभाव नहीं नजर आ रहा यहाँ पर तब राधा रानी वहां से मान करके सीधे उस रस मंडप से उस रास स्थली से बाहर निकल गई। जैसे ही बाहर निकली कन्हैया की तो हाथ पैर फूल गए क्योंकि यज्ञ के अंदर स्त्री का होना बहुत जरूरी है अब रास का भय यज्ञ था और पुरुष और स्त्री हाँ एकमात्र इस संसार के पुरुष भगवान श्री कृष्ण और उनकी स्त्री श्री राधा रानी प्रियतमा अब वह प्रियतमा उस यज्ञ को छोड़कर जैसे ही गई कन्हैया जो विविध रूपों से अपने को ही अनेक रूपों से करके सौ करोड़ गोपियों के संग जो रास कर रहे थे उन सब रूपों को खींच के वह अपनी उन माननी के पीछे उनको मनाने के लिए भागे तो महाराज सब गोपियों को लगा वह तो अदृश्य हो गए परंतु असली बात तो यह थी वह तो माननी को पटाने के लिए उनको फिर से रस मंडप में बुलाने के लिए तो उनके पीछे गए थे। राधा उनका हृदय चोरी हो जाता है श्री कृष्ण की उन चपलताओं से परंतु उनका गंभीर तो श्री कृष्ण का प्रतिक्षण वर्धर्म करना है तब गोपियां भाग भाग के सब जा रही हैं भाव को प्राप्त कर रही हैं ये प्रेम से ऊपर की दशाएं हैं जा जाके हैं पीपल और बढ़ तुम तो बहुत ऊंचे हो तुम तो बहुत ऊंचे हो आसमान तक तुम पहुंच चुके हो ऊपर से देख के जरा बताओ तो सही हमारे कृष्ण किस दिशा की तरफ गए हैं हे जितने भी हे तुलसी महारानी जब कृष्ण तुम्हें अपने अपने गले में धारण करते हैं तो तुम्हारी इन सब मंजरियों के ऊपर बड़े सारे भवरे आके बैठने का प्रयास भी करते हैं श्रीमद भागवतम कहती है परंतु भगवान श्री कृष्ण भवरों के से डरते नहीं है और डरते हुए अपने उन तुलसी की माला को कभी अपने गले से उतारते नहीं है बोले वह जो श्री कृष्ण तुमसे इतना प्रेम करते हैं यह वृंदा का वन यह तुलसी महारानी है तो तुम्हारा ही वन है हम आपको यहीं से प्रणाम करके पूछती हैं कि बताइए वह श्री कृष्ण किस दिशा में गए हैं गोपियां विरह के भाव को प्राप्त कर चुकी हैं श्री कृष्ण माननी को पकड़ने के लिए जा रहे हैं माननी जल्दी तो देखो जब मान हो जाता है किसी से रूठ जाते हो तो विरह हो जाता है रह चार प्रकार का जो सेपरेशन कहा गया है चार प्रकार का कहा गया है एक उसमें ये विरह है ये क्या विरह है कि कोई को गुस्सा करके तुमसे बैठ जाए तुम्हारा बार बार इच्छा होगी अरे हमसे दूर हो गए हमसे बात तो कर लो अरे कैसे भी कर लो। आ, घरों में लड़ाई हो जाए माता पिताओं में सब में किस आपस में मिया बीवी में लड़ाई हो जाए पकौड़े बन जाएंगे सुधारने को बड़ी बड़ी साड़ियाँ आ जाएंगी ये आ जाएगा वो कैसे बड़े रेस्टोरेंट में चले जाओ कैसे सही हो जाओ बात हो जाए जब तक नहीं होगी आप विरह में जियोगे उस समय में अब ये माननी के संग मेरे का विरह है, मेरे कृष्ण गोविंद अब अब उनको अब वह विरह में चलते हुए तभी श्री राधा रानी को वहीं पर प्रेम वैचित्र्य हो गई ये प्रेम ये जो विरह है यह उसकी दूसरी दशा है क्या प्रेम वैचित्र्य हुई ये श्री कृष्ण जब राधा के संग होते हैं राधा श्री कृष्ण के संग होती हैं यह प्रेम वैचित्र्य सिर्फ श्री राधा रानी को होती है और श्री कृष्ण को होती है जब वह राधा रानी के संग होते हैं उसके अलावा किसी को नहीं होती है प्रेम वैचित्र्य का अर्थ क्या है ये कौन सा विम्हारे सामने है परंतु उसके बाद एकदम ऐसा भाव आ जाए ठाकुर तो मेरे सामने है ही नहीं है ये प्रेम वैचित्री है ये विरह है ठाकुर जी वही पीछे पीछे आ रहे हैं राधे हे प्रिया हे प्रिया रुको तो सही रास मंडप पे चलो तो सही परंतु यहाँ प्रिया जी चल नहीं है ठाकुर जी बगल में आ रहे हैं और ये जो पीछे गोपियां आ रही हैं रास पंचाध्याय श्रीमद् भागवत में कहती है गोपियां महाराज सच में ही जासूस थी अब देख रही है पहले आगे चलने वाली कोई सखी है उसके पैर जो धरती पे धसे है ना मिट्टी पे वो जरा कमजोर धीरे धीरे धसे है पीछे कृष्ण चलते हुए जा रहे हैं और वो उसका पीछा कर रहे हैं सखी का इनके पैर देखो इसमें पूरे के पूरे वह सब चिन्ह बने हुए ठाकुर जी के पैरों के आ, ये कृष्ण के ही पैर हैं कुछ देर आगे चलने के बाद अरे यहां से तो अब ऐसा नजर आता है कि अब ठाकुर जी के पैर और जमीन में धसने लगे हैं अब जब पढ़ोगे राजपंचाध्याय को इसमें प्राप्त करोगे बोले और धसने लगे अब से यहां से ये सखी के पैर गायब हो गए गा हैं परंतु कृष्ण के के पैर बड़े दब दब के उनका पड़ता हुआ चल रहा है है ऐसा लगता कि जी ने उस सखी को अपने कंधे पे बैठा लिया है गोपियां अपनी जासूसी करती हुई चल रही हैं यहां राधा रानी अपने मान में चल रही हैं मान में चलते हुए महाराज कृष्ण उनके संग आ चुके हैं परंतु तभी विरह आ गया हे कृष्ण तुम कहा हो हे, हे, हे आओ, आओ, तो जामद जा भागवतम कहती है हाना रमन प्रेषा क्वासी क्वासी महाबुझा दास्याणाय में सके दर्शय सन्निधम महाराज राधा रानी प्रेम वैचित्री में हो के कृष्ण व ही है परंतु चीख चीख कर कह है रही हैं बुला बुलाकर कह है रही हैं हे हे कृष्ण सामने सामने तो आओ, हे सखा सामने तो आओ आओ सखा यह दीन दासी तुम्हें पुकार रही है ठाकुर वहीं है है परंतु यह रोती हुई है, हे कृष्ण मेरे सामने प्रकट तो हो मेरे सामने मेरे जीवन के आधार तुम आओ तो सही ठाकुर जी ने देखा कि अब तो सब गोपियां भी पीछे आ रही है और ठाकुर जी वहां से भी अंतर बहान हो गए गोपियां अपने विरह विरह में रो रही थीं अब का मद था उनके अंदर पहले सौभाग्य का मध था कि हमसे बड़ी खूबसूरत कौन कौन उसके बाद फिर हमसे ज़्यादा रोने धोने वाला परंतु जैसे ही आके अपनी उस सखी श्री राधा रानी को देखा सब कुछ भूल गई कि क्या विरह हमको है जो श्री राधे इन प्रिया हमारी प्रिया जी को है उस भाव का भजन करते हुए श्री गोपाल भट्ट गोस्वामी ने महाराज जब वृंदावन के अंदर उस पेड़ पर जहां से कृष्ण ने जहां अंतर ध्यान हो गए थे राधा रानी को छोड़कर चले गए थे महाराज उस स्थान पर जाकर बैठकर भजन करा कि वह राधा वाले कृष्ण जो थे वह गायब हो चुके हैं तो भी क्या बात है परंतु मैं आज मैं उन गोपियों क... का भजन जो है जो ठाकुर जी कहते हैं कि भजन अगर जिस भाव से मेरा भजन करो उस भाव से मैं प्राप्त हो जाता हूँ वैसा मैं तुम्हारा भजन करता हूँ परंतु हमारे श्री गुण मंजरी जी गोपाल भट्ट गोस्वामी ने तो उस भाव गोपियों के भाव को पकड़ लिया और कहा कि इनके वचनों को तो मैं आज तोड़ ही दूंगा और मैं इस स्थान पर जहाँ से यह श्री कृष्ण गायब हुए हैं उस स्थान पर जाके मैं बैठ जाऊं और जाके मैं गोपियों ने जैसा भजन करा है चैतन्य महाप्रभु ने जिस तरीके का भजन बताया है उस भजन साधन को करूँ महाराज बैठ के जिस भजन साधन को करा वह जो कृष्ण हे रमन हे प्रे वह जो चले गए थे वह जो अदृश्य हो, हो चुके थे वह श्री गोपाल जी के लिए राधा रमण बन के प्रकट हो गए उनका प्राकट्य हो गया तो महाराज जैसा आज इन्होंने गाया जहाँ श्री, राधा, तो है, है, जहां श्री राधा, रमन, राधा जी के संग रमण करो प्यारे बोले वह तो एकमात्र स्थली वृन्दावन है निकुंज है जहाँ पर श्री राधा रमण महाराज राधा जी के संग रमण करते हुए रहते हैं वो यमुना जी के किनारे जो कुंज है प्यारे यमुना के पास एकमात्र कुंज वह श्री गोपाल भट्ट जी की ही कुंज है जहाँ पर बैठकर वह यमुना का किनारा है और उस यमुना के किनारे मेरे राधा रमन श्री प्रिया जी के संग रमण कर रहे हैं और हम सब भक्तों की सिर्फ एक ही आस है वही पे हमको बसा लो तो कोई बात बने बोले हम भी आज अपने सब श्री ठाकुर जी श्री राधा रमन देव से यही प्रार्थना करेंगे कि अच्छुत एवं हम सब कुंज में उस निकुंज में वह वास दे दो जहाँ पे श्री राधा रमन देव आप प्रिया के संग नित्य निरंतर रूप से अपनी निकुंज लीलाओं को करते हो जय जय श्री राधे जय जय श्री राधे जय जय श्री राधे शा